भगवत गीता के अर्थ अष्टादी अध्याय में अर्जुन बोले हे महाबाहो हे अंतरियामीन हे वासुदेव मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं श्री भगवान जी बोले कितने ही पंडित जन तो काम कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं ऐसा तो दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है इसलिए त्यागने के योग्य है और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तो मेरा निश्चय सुन क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया है यज्ञ दान और तप त्याग करने के योग्य नहीं है बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य हैं क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं इसलिए हे है पार्थ इन यज्ञ दान और तप रूपकर्मो को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है निषिद्ध और काम्य कर्मो का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है जो कुछ कर्म है वे सब दुखरोपी हैं। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस्व त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता है ही अर्जुन जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है इसी भाव से आशक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेश नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता वह शुद्ध सत्य से युक्त पुरुष संचय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है क्योंकि शीतधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है ये कहा जाता है कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है हे संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये पांच हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं उसका तो मुझसे भली भांति जान इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा हेतु देव है मनुष्य मन वाणी और शीर्ष शास्त्र के अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण है परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता जिस पुरुष के अंत्यकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती है वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है और न पाप से बनता है ज्ञाता ज्ञान और गे ये तीन प्रकार के कर्म प्रेरणा है और कर्ता करण और तथा क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं उनको भी तुम मुझसे भरी भांति सुन जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक तक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म तत्व को विभाग रहित समाव से स्थित देखता है उस ज्ञान को तो, तो सात्विक ज्ञान कितु तो जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है उस ज्ञान का तो राजस्व जान परन्तु जो एक कार्य रूप शीर में ही संपूर्ण के सदृश आ सकते हैं तथा जो बिना युक्ति वाला कर् से रहित वे तामस कहा गया है जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो वह सात्विक कहा जाता है परंतु जोकरम बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा जाता है जोकरम परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को ना विचार करके केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है जो कर्ता संग्रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर शोक वह विकार है। कहा जाता है जो करता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिप्त है राजस कहा गया है जो करता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और धीर्घत्री है वह तामस कहा जाता है हे धनंजय अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन हे पार्थ जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को कर्तव्य और अकर्तव्य को भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात की है हे पार्थ मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राज सी है हे से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा तो इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वे बुद्धि है, हे पार्थ, जिस है अव, धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धृति की है परंतु हे फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है धारणा शक्ति राज बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धर्म की रहता है वह धारणा शक्ति तामसी है, है भरत श्रेष्ठ अब तीन प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुन जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से नमन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है इसलिए वह बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विश्व के तुल्य है इसलिए वह सुख राजस कहा गया है जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा आलस्य और परमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो हे परमताप ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यो के तथा शुद्धों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए अंतःकरण का निग्रह करना इंद्रियों का दमन करना धर्म पालन के लिए कष्ट सहना बाहर भीतर से शुद्ध रहना दूसरों के अपराधों को क्षमा करना मन इंद्रिया और शरीर को सरल रखना वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना ये सब सबके सभी ब्राह्मण के स्वभाविक कर्म है शोरवीरता तेज धैर्य चतुर्ता और युद्ध में ना भागना दान देना और स्वाभिभाव ये सब सबके सभी क्षत्रि के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वभाविक कर्म हैं। तथा तो सब वर्णों की सेवा करना शुद्ध का भी स्वभाविक कर्म है अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तो सुन जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की अपने स्वभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता अतः कुंती पुत्र दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी ना किसी दोष से युक्त हैं सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला सप्रिय रही और जीते हुए अंत्यकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है जो कि ज्ञान की प्राणिष्ठता है उस नष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है उस प्रकार को है कुंती पुत्र तो संक्षेप में ही मुझसे समझ विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सातिक और नियमित भोजन करने वाला शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा अंतकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शीर को वश कर लेने वाला राग देश को नष्ट करके बलि भांति दृढ़ वाग का आश्रय लेने वाला तथा तो अहंकार खल घमंड, काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के प्राण रहने वाला ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सचिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है फिर वह सचिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है ऐसा समस्त प्राणियों में सम्भाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा तो उस भक्ति से मुझको तत्त्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है मेरे प्राण हुआ कर्म योगी जो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे प्रायण और निरंतर मुझ में चित वाला हो प्रकार से मुझ में चित वाला होकर तुम मेरी कृपा से समझ संकतों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात से जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तेरा ये निश्चय मिथ्या है क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा हे कुंती पुत्र जिस कर्म को तुम तो मोह कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्व कृत स्वभाविक कर्म से बंधा हुआ करेगा। हे अर्जुन शीर यंत्र में आड़ूढ़ हुए संपूरण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है हे भारत तो सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा उस परमात्मा की कृपा से ही तो परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा इस प्रकार के गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया अब तो इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णता बड़ी भांति विचार करके जैसा चाहता है वैसा ही कर संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तो फिर भी सुन तो मेरा अतिशय प्रिय है इससे ये परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा हे अर्जुन तुम तो मुझ में मन वाला हो मेरा भक्त बन मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त होगा ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तुम तो मेरा अत्यंत प्रिय है संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग करके तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्व आधार परमेश्वर की ही शरण में आ संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा तू शोक मत कर तुझे ये गीतारूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए न भक्ति रहित से ना बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए तथा तो जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे भी तो कभी भी नहीं कहना चाहिए जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा मैं मुझको ही प्राप्त होगा इसमें कोई संदेह नहीं है उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तो पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में भी नहीं होगा जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होंगे ऐसा मेरा मत है जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वे भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा हे पार्थ क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त से श्रवन किया और हे धनंजय क्या तेरा अज्ञान जनित मुंह नष्ट हो गया अर्जुन बोले हे अच्युत आपकी कृपा से मेरा मुंह नष्ट हो गया और मैंने समृति प्राप्त कर ली है आप मैं संशय रहित होकर स्थित हूं अत आपकी आज्ञा का पालन करूंगा संजय बोले इस प्रकार मैंने श्री और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांच संवाद को सुना श्री व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष सुना है हे राजन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं हे राजन श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्र में महान आचार्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं हे राजन जहा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है ऐसा मेरा मत है इस तरह से श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्याय पूर्ण हुआ